जब तक रहेगा समोसे समोसे में में आलू, आलू, जब तक रहेगा में आलू। तेरा ओ मेरी शालू। नमस्कार मैंने शायद आपको बताया होगा कि हमारे एक रिलेटिव हैं, जिनके बच्चों के साथ में हम लोगों का बचपन बीता है और हमारे अपने तो मतलब मैं और मेरा भाई हम ही लोग दो हैं परिवार में परंतु उनके बच्चे हमारे भाई बहन हैं और हमारे यहाँ पर किसी को कज़िन कहने का कोई रिवाज नहीं है क्योंकि ये कज़िन का मतलब ही हम लोग नहीं जानते कजिन का हिंदी भी नहीं जानते हैं तो बाक़ी सब लोग हमारे भाई या बहन ही हैं तो उनकी जो दो बेटियाँ थीं तो वो हमारी बहनें थीं और अब तो बहुत ज़माना हो गया है मगर और एक उनमें से है भी नहीं मगर वही बहनें हमारी बहनें थीं और उनके जो और दूसरे बच्चे थे छोटे वो हमारे भाई थे तो भाई तो दोनों छोटे हैं और वो काफ़ी छोटे थे तो उनसे तो हमारी उतनी दोस्ती नहीं थी मगर जो हमारी दोनों बहनें थीं वो तकरीबन हमारी हम उम्र थी और उन लोगों से हमारी अच्छी दोस्ती भी थी और दोस्ती इसलिए क्योंकि उनके साथ खेलना कूदना और शरारतें करना ये सब बचपन में ये चार का गुट होता था ये मतलब हम दो भाई और वो दोनों बहनें वो हम चारों जो भी शरारतें करते थे उसमें हम लोग एक साथ शामिल होते थे हालांकि उसमें से जो एक बहन है वो हमसे थोड़ी सी बड़ी थी और बड़े होने के नाते एक तो वो रोल मॉडल भी थी रोल मॉडल इसलिए क्योंकि वो अपनी क्लास में फर्स्ट वगैरह आती थी और हम लोग थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ढीले थे तो ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से हम लोग को कभी कभार कभी कभार क्यों कहें अक्सर बातें भी सुननी पड़ती थी परंतु वो बहुत अच्छी इमेज थी उनकी तो कभी कभी तो उनकी वजह से हम लोग बच जाते थे और उस बचने का नतीजा ये होता था कि वो हम लोगों पर थोड़ा अपना रोब भी जमा कर रखती थी तो हम लोग इशारों की लिए उनकी तरफ देखते थे यानी कि अगर उन्होंने इशारा कर दिया तो हम ये शरारत करेंगे और अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो शरारत नहीं की जाएगी तो खैर इस तरह का था और हमारी वो जो रिलेटिव जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थी आ, इंटर कॉलेज था इंटर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी बहुत ज़माने तक वो प्रिंसिपल रही मतलब वो मेरे ख्याल से टीचर तो कुछ ही समय रही परंतु वो प्रिंसिपल थी अब साहब हम लोग जब उनके घर जाते थे तो अब वो प्रिंसिपल हैं तो उनका डेफिनेटली माँ का रोब जरा हम लोगों पर चलता था और हमारे जो उनके जो पति थे यानी कि हमारे जो अंकल थे वो बहुत सीधे शरीफ सज्जन व्यक्ति थे वो बच्चों को डांटने फटकारने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे मगर हमारी वो मतलब मैं उनको कहूँगा चलिए मौसी कह सकता हूँ हमारी वो मौसी जो थी वो हम लोगों पर अपना रुआब कायम रखती थी प्यार बहुत करती थी मगर रोब दाब उनका था तो हम लोग बच्चों को उनके सामने तमीज़ से पेश आना होता था तो तमीज से पेश आने का मतलब यह है कि आप जो भी शरारत करिए उसमें पकड़े तो तमीज थी अगर शरारत करते पकड़ लिए गए तो बदतमीजी हो गई तो तमीज में एक बात यह थी कि जब कोई मेहमान आवे तो उस मेहमान के सामने आप यह तो पढ़िए मत और अगर आप मेहमान के सामने पड़ गए तो अच्छी तरह से हाथ जोड़कर नमस्कार करिए और भले शरीफ घर के बच्चों की तरह मुझे लगता है शरीफ घर के बच्चे ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं तो शरीफ घर के बच्चों की तरह कहीं पर बैठ जाइए बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलना है बड़ों के सामने हाथ पैर नहीं चलाना है बड़ों के सामने कुछ मतलब कुछ हरकत नहीं करनी है कुछ बात नहीं करनी है ये सब शरीफ घर के बच्चों का ये सिंबल मतलब ये निशानियां होती थी तो आपसे यही अपेक्षा उम्मीद की जाती थी कि आप ऐसा ही करेंगे तो अब साहब हुआ ये कि अब हमारी उन मौसी जी के घर में हम लोग एक शाम बैठे हुए थे और हसब मामूल बच्चों के पास जाड़ों की शाम में करने के लिए ज़्यादा कुछ काम तो होता नहीं तो कभी कोई किताब पढ़ना है या कैरम बोर्ड खेलना है या लूडो खेलना है और साहब देखिए लूडो वगैरह खेलने में एक बड़ी मुश्किल की बात होती है एक तो वो छः का चक्कर यानी कि जब तक छः नहीं आएगा तब तक आपकी गोटी आगे नहीं बढ़ सकती तो अब साहब गोटी आगे बढ़ाने के लिए कभी कभार तो छः लाना भी पड़ता है ना अगर आपका पांसा जो है वो कई बार में नहीं ठीक हुआ तो कभी कभार नज़रें बचाकर कर पासे का चेक करना पड़ता है ये आप लोग भी समझते होंगे तो साहब ये होता था और अगर आप उसमें पकड़ जाते थे तो भाई देखने वाले तो तीन और खिलाड़ी होते थे ना अगर आप उसमें पकड़ गए तो भाई फिर तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी लड़ाई झगड़ा होगा तो भाई लड़ाई झगड़ा तो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकता है उसमें थोड़ी आवाज़ भी ऊँची होगी और शायद थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो जाए तो ऐसा हुआ करता था अब ये उस शाम की बात है जिस शाम की लूडो का खेल चल रहा था और कुछ थोड़ी हाथा पाई से पहले वाली स्थिति थी यानी कुछ बातचीत थोड़े ऊंचे स्वर में हो रही थी मैं गाली गलौज तो नहीं कहूंगा चूंकि बहनों के साथ में गाली गलौज नहीं होती थी मतलब हम लोग तो गाली दे सकते थे परंतु तो वो तो गाली नहीं दे सकती थी मगर चिल्लाने में वो आगे रहती थी क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी श्रिल होती थी तो वो श्रिल आवाज़ में चिल्लाती थी और हम दोनों भाई जो थे हम लोग दोनों ही थोड़ा शरारत करने में शायद थोड़ा उनसे आगे रहते थे और जो वो छोटे बच्चे थे यानी जो छोटे भाई लोग थे वो लोग दर्शक की हैसियत में रहते थे मगर खेलना वो भी चाहते थे, तो उन्हें तो, तो युद्ध क्षेत्र तो में बने रहते थे और तो इस तरह से उस युद्ध क्षेत्र में जहां पर चार खिलाड़ी खेल रहे हों दो दर्शक हो और किसी भी क्षण विस्फोट की संभावना हो वहां पर Uh, सब लोग सन्नद्ध रहते हैं यानी कि सब लोग तैयार रहते हैं हमेशा कि कब मौका लगे और हम अपना दाव खेलें तो अब साहब किसी को छ लाना है किसी को चार लाना है और कोई तो अपना खेल में हिस्सा लेने के लिए दाँव लगा रहा है तो उस शाम भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और बातचीत थोड़ी शुरू हो चुकी थी वो छः लाने के चक्कर में और कोई अपना दाव लगाने का कि हम उसमें आ जाए ऐसा सब चल रहा इतने में दरवाजा खटखटाया गया जब दरवाज़ा खटखटाया जाता था तो हम बच्चों में से ही किसी की जिम्मेदारी होती थी कि जाकर दरवाजा खोला जाए तो अब साहब कौन जाएगा क्योंकि अगर कोई एक गया तो या तो उसकी जगह चली जाएगी और या फिर वो छह का चक्कर तो कोई नहीं हिला फिर दरवाज़ा खटखटाया गया अफसाब अब, अब तो किसी न किसी को जाना ही था मगर अभी भी कोई नहीं गया आवाज़ आई मौसी की तुम लोग जाओगे या मैं जाऊं तो देखिए मैं जाऊं भी अच्छा ऑप्शन था कि वो जा सकती थी परंतु उसका मतलब ये था कि अगर उन्होंने मैं जाऊं कह के वो चली गई तो उसके बाद में किसी ना किसी एक की तो मैं ये नहीं कहूँगा पिटाई होगी मगर हाँ डांट तो सुननी ही पड़ेगी और ऑब्वियसली वो डांट वो बड़ी वाली जो बहन थी ना उसकी ही पड़ती क्योंकि वो सबसे बड़ी थी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो उसी की थी मगर अब उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा तो उसने हम लोगों की तरफ इशारा किया मतलब हम अपनी छोटी बहन और हम दोनों की तरफ जाओ खोलो हम लोग हटने को तैयार नहीं थे क्योंकि ये पक्का था कि अगर हम हटे तो या तो हमारा वो छः वाला चक्कर चला जाएगा और नहीं तो हमारी सीट चली जाएगी हम लोग हिचकिचाते रहे अब तक तीसरी बार दरवाजा खटखटाने की खुट हुई और हमारी बहन जो थी वो उठकर गई उसने जाकर दरवाजा खोल दिया देखिए उसने जाकर दरवाजा खोल दिया और हम में से किसी की मतलब उसके दोनों छोटे भाइयों की तो हिम्मत थी नहीं कि उसकी जगह पर जाके बैठे और हम लोग अपना छह लाने के चक्कर में लगे हुए थे तो इसलिए हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि कौन आया है थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गई उसने बताया कि देखो माँ के स्कूल की एक टीचर आई है। और वो टीचर अपने साथ अखबार के कागज के लिफाफे में यानी कि एक पूड़े पूड़ा उसको बोलते हैं अब जैसे बनारस की भाषा में ठोंगा कहेंगे या ऐसे उसको लिफाफा कहेंगे अब थोड़े हमारे बच्चे जो अंग्रेजी दाँ हैं वो एनवलोप कहेंगे तो उसमें उसने कहा कि वो कुछ लाइन और लगता है कि हम ही लोगों के लिए लाइन अब हम लोगों के कान खड़े हो गए क्योंकि कोई कुछ लाया है और जाड़े की शाम में तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ खाने की चीज है ऐसा नहीं कि हम लोग भूखे नंगे थे मगर यार बाजार की चीज़ खाने का मजा ही कुछ और है तो साहब हम लोग वो दरवाजे के आसपास जाकर खड़े हो गए जब वहाँ आसपास जाकर खड़े हो गए तो उन टीचर की पीठ हम लोग की तरफ थी और मौसी का मुंह हम लोग की तरफ था मौसी हम लोग को डेफिनेटली कहना चाहती थी कि यहाँ से भाग जाओ मगर वो तो कह नहीं सकती थी तो थोड़ी देर के बाद अब हम चार बच्चे चार नहीं शायद छः बच्चे वहाँ दरवाजे के पास खड़े हुए हैं और टीचर ने सामने मेज़ पर वो लिफाफा रख दिया है और मौसी कुछ बात कर रही है तो हम लोगों ने अब चूंकि हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं तो कुछ खड़बड़ खड़बड़ हो रही होगी शायद टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो टीचर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो सामने हम लोग खड़े थे टीचर ने कहा कि मतलब मौसी की तरफ देखकर कहा कि मैडम ये बच्चे हैं इनको दे दूं। मौसी कुछ कहने जा रही थी मौसी ने आ, कुछ और न कहकर अपनी बड़ी बेटी को इशारा किया यानी हम लोग की जो बड़ी बहन थी उनको इशारा किया कि जाओ प्लेट लेकर इसका मतलब कि मौसी वो लिफाफा लेने को तैयार हो गई है क्योंकि पहले हम लोग को शक था कि मौसी ये लेंगी या नहीं लेंगी तो मौसी ने वो ले लिया उन्होंने साहब वो लिफाफे में से कुछ जो भी रहा हो गजक थी शायद या सेव थे या कुछ तो था वो वो उन्होंने प्लेट में उलट दिया वो प्लेट पूरी भर गई अब हम लोग का पूरा ध्यान संकेंद्रित था उस प्लेट के ऊपर क्योंकि जाड़े की शाम मतलब वो गर्मा गर्म जो भी चीज थी वो दिखाई पड़ रही है भूख हो या न हो परंतु बच्चे होने के नाते उस समय हम लोगों का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस प्लेट पर था मौसी ने उनसे कहा कि आप लीजिए उन्होंने कहा नहीं तो फिर अब हम लोग अनजाने ही हम लोग को समझ नहीं आया मतलब हम लोगों को एहसास नहीं हुआ मगर शायद हम सब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस जगह के आसपास पहुंच गए थे मौसी ने कहा तुम लोग बैठ जाओ यानी कि अब मैं वो शरीफ घर के बच्चे जैसे होते हैं ना मैं वो आपको बताना मैंने इसीलिए सबसे पहले बताया था कि मौसी ने कहा बैठ जाओ इसका मतलब ये था कि शरीफ घर के बच्चों की तरह बैठ जाओ तो साहब हम लोग कहीं जहां जिसको जगह मिली वहां बैठ गए परंतु तो अभी भी हमारा ध्यान संकेंद्रित था उसी प्लेट के ऊपर वो टीचर जी ने भी शायद समझ लिया टीचर जी ने कहा कि बच्चों आप लोग लीजिए टीचर जी गेस्ट थी मगर उन्होंने बहसियत होस्ट हम लोग से कहा कि आप लीजिए क्योंकि वो सामान तो उनका ही था मौसी मौसी ने ने कहा नहीं नहीं, मौसी ने उनके बच्चे की तरफ इशारा किया कि बेटा आप लीजिए उनके बच्चे ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया लेने के लिए मगर टीचर ने फौरन उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लिया और आनायास उनके मुंह से निकला मेरे बच्चे ये सब सड़ा गला खोचे का सामान नहीं खाते जैसे ही उन्होंने ये कहा तुरंत उनको एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है परंतु अब जैसे वो धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं हो सकता उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द तो वापस नहीं आ सकते उन्होंने कहा अच्छा मैडम मैं चलती हूं और उसके पहले कि मैडम उनसे कहें, तुम चलो वो मैडम को आवाज छोड़कर वापस निकली और नमस्ते करके चली गई। मौसी आश्चर्यचकित कि उनके सामने उनके टीचर क्या कह गई हम लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं था कि टीचर क्या कह गई क्योंकि अब अच्छे घर के बच्चों वाला नियम समाप्त हो चुका था अब उसकी जरूरत नहीं थी यानी कि अब हम लोगों को चुपचाप बैठकर अपने आप को अच्छे घर के बच्चे दिखाने की बात नहीं थी अब क्या था कि अब तो हम लोग कैसे भी घर के बच्चे हो सकते थे तो इसलिए छो बच्चे उस प्लेट की ओर आगे बढ़े और पलक झपकना जिसको कहते हैं पलक झपकते ही प्लेट खाली हो चुकी आज मैं सोचता हूं कि उस वक्त मौसी को कैसा लगा होगा और उस टीचर ने क्या महसूस किया होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि केवल कल्पना ही की जा सकती है कि उन लोगों के मन पर क्या गुजरी होगी हमें तो सिर्फ इतना याद है कि किसी ने भी इस बात का ध्यान भी नहीं किया यानी किसी बच्चे ने इस बात का ध्यान भी नहीं किया कि उनके बच्चे सड़ा गला नहीं खाते हैं मगर हमारे बच्चे खा सकते हैं <coughs> तो साहब वो हम लोगों ने खा लिया और बस यादों में वो टीचर वो मौसी और वो पल बना रह गया कभी कभी होता है ऐसा हर एक की जिंदगी में इस तरह के पल आते ही है मेरी जिंदगी में आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया अब आपको एक और बात बताता हूं यह तो हुई बड़ों की बात कभी-कभी बच्चे अपनी नादानी में इतनी बढ़िया बात कह जाते हैं कि वो आपको ताम्र याद रहती है यहां पर मेरे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची है उसने हम लोगों को एडॉप्ट कर लिया है देखिए नॉर्मली तो बड़े बच्चों को एडोप्ट करते हैं परंतु उस बच्ची ने हमें एडॉप्ट कर लिया है कैसे वो बच्ची हमारे घर में अधिकार के साथ आती है हमारे घर में तो कोई और बच्चा है नहीं मतलब मेरी जो बेटियां हैं वो बड़ी हो चुकी हैं और अपने अपने घर में हैं अपने काम पर हैं और मैं और मेरी पत्नी हम लोग यहाँ रहते हैं और अब तो मेरे बच्चों की नानी भी कभी कभार हमारे साथ रहती हैं तो वो बच्ची पाँच छः साल की बेटी बच्ची है और वो कभी कभार हमारे घर आती है और जब वो आती है तो अपने अधिकार के साथ वो आपको बताती है कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है यानी कि आपके घर के सामान से लेकर के आपके बैठने के तरीके आपके बात करने में आपके टीवी में क्या चल रहा है उस पर आप क्या खा रहे हैं उस पर उसको क्या खाने को दिया गया उसके बारे में वो अपनी राय बेबाकी से जाहिर करती है और उसे जो चाहिए होता है वो सीधे सीधे बोल देती है कोई नो फिल्टर्स तो फिल्टो एक दिन क्या हुआ कि मैंने और मेरी पत्नी ने तय किया कि इस बच्ची को और उसकी एक थोड़ी सी उससे बड़ी बहन है और एक और बच्चे को हम लोगों ने कहा कि आज इन बच्चों की हम लोग पार्टी करते हैं देखिए अब तो हमारे घर पर तो कोई और बच्चा है नहीं और अगर हमें किसी को कुछ पार्टी करने का मन होता है तो अब आजकल वो कोरोना काल है आप किसी और को बहुत दूर दराज के लोगों को बुला नहीं सकते तो जो पास पड़ो उसमें है उन्हीं से आप कह सकते हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई इनको पार्टी करके बुलाते हैं पार्टी में क्या करेंगे तो मेरी पत्नी ने कहा पार्टी में सूप बनाते हैं तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है सूप बनाओ और उसके बाद मैंने कहा कि तुम सूप बनाती हो तो मैं सैंडविच बनाता हूँ सैंडविच बना दिया ऐसे ही कुछ और भी एक अच्छी चीज़ बनाई गई और हम लोगों को लगा कि बच्चों को कुछ मीठा ज़रूर पसंद आना चाहिए तो हम लोगों ने शायद कोई मीठा कस्टर्ड या खीर या ऐसी कोई चीज़ पत्नी ने बना दी ये हुआ कि भाई ठीक है बच्चों को पार्टी करेंगे पार्टी में बच्चे आ गए और बच्चों को दिया गया सूप मेरी पत्नी ने बहुत दिल से बनाया उसने उसमें बहुत से मतलब क्या बोलते हैं शायद कॉर्न और गाजर वगैरह वगैरह ये सब भी भून करके डाली गई यानी सूप तो सूप था सूप के अंदर उसको रेस्टोरेंट टाइप का बनाने के लिए ये सब चीज़ें डाली गई और ये हुआ कि भाई सूप को सर्व किया गया हमारी वो जो बच्ची है उसको जब वो सूप मिला तो ऑब्वियसली पहले सूप दिया गया सैंडविच उसके बाद में बनने लगे जब उसको ये सूप दिया गया तो उसने थोड़ा सा लिया फिर उसके बाद उसने उसको खिसका और उसके साथ वो खेलने लगी यानी कि खेलने लगी यानी कि वो कभी चम्मच में निकालती थी फिर उसको ऊपर से नीचे रखती थी ऐसा तो उससे पूछा कि भाई तुम्हें सूप अच्छा नहीं लग रहा है उसने साफ शब्दों में कह दिया कि आंटी ये सूप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उसके बाद तब तक सैंडविच आया उसने सैंडविच खाया सैंडविच कुछ नहीं था सिंपल ब्रेड उसने थोड़ा खीरा इस तरह से खिरे को खाली इतना किया था कि शायद खीरे को काट के नहीं उसको उसके स्लाइसेस एक अजीब तरह से बना के जैसे रेस्टोरेंट में होता है उस तरह का सैंडविच बनाने की कोशिश किया था यानी पीलर से छी खी, खीरे को छीलते छीलते छीलते उसके ऐसे स्लाइसेस टाइप के निकाल लिए थे वो था थोड़ी सी चीज़ रख दी थी थोड़ा सा मक्खन लगा दिया और उसी में थोड़ा उसको डेकोरेट करके दे दिया तो सैंडविच खा के उसे बहुत मज़ा आया उसने शायद एक के बजाय शायद डेढ़ सैंडविच खाया होगा और उसके बाद ऑब्वियसली स्वीट तो बच्चों की पसंद होती है तो उसने जो भी कुछ मीठा था उसको खाया बहुत उसको अच्छा लगा मगर वो चलते चलते बता गई हम लोगों को कि आप लोग ये जो सूप है ना ये बनाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है और हाँ ये जो सैंडविच बनाया गया है ऐसे सैंडविच आप लोगों को अक्सर बनाते रहना चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये सैंडविच बनाना अच्छी तरह से आता है तो साहब ये खाने के बारे में दो बातें हमने सीख ली उस दिन एक तो ये कि किसी के भी सामने जाकर के वो सड़ा गला खाना मेरे बच्चे नहीं खाते ऐसा नहीं बोलना है और अगर आपका दिल बच्चे की तरह साफ़ है तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद और हम यहाँ पर बंद करते हैं अपनी बातें क्योंकि ज़्यादा बातें करना भी अच्छी बात नहीं है तो अब फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जब तक रहेगा